भुवन भास्कर सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और वे ही आदि देव महाशिव के रूप में ही जाने जाते हैं आज के दिन आदिकाल से ये परंपरा चली आ रही है कि पवित्र नदियों के पावन तट पर भक्त लोग आते हैं और सूर्य के उत्तरायण पक्ष में वे संकल्पित होते हैं कि वे भी अपने जीवन को उत्तरायण बनाएंगे दक्षिण मार्ग से विमुख होंगे तो आज के दिन भक्त लोग आचार्यों को दान करते हैं उन्हें दक्षिणा प्रदान करते हैं। दक्षिणा का अर्थ समझने की जरूरत है गीता में भगवान ने कहा कि उत्तरायण और दक्षिणायण दो मार्ग हैं। उत्तरायण देवकोल है तथा दक्षिणायन मार्ग यम के भटका हुआ तो आज के दिन भक्त आचार्यों को पूजा करके और उन्हें संकल्प पूर्वक दक्षिणा प्रदान करके उनसे प्रार्थना करते हैं जो हम सबको करनी चाहिए कि दक्षिण की राह पर आसक्तियों के मार्ग पर सांसारिकता में जो जो भूले जो जो बिसरे कर्म से हो गए हे आचार्य आज उस दक्षिण के भी मेरे पापों से मुझे ओरण करें जिससे मैं उत्तरायण हो सकू यही संकल्प होता है आज का आज के पर्व को लेकर के भी बहुत से मित्रों के फोन आए और सभी ने जानना चाहा कि आज खिचड़ी नहीं हो सकती फलाना नहीं हो सकता आज एकादशी है तो यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि सभी शास्त्रों और संगीताओं में यहाँ तक स्वयं देव नारद ने संक्रमण काल को ही संक्रांति माना है और उससे आठ घंटे पहले और आठ घंटे उपरांत तक का जो समय है यही तप का पूजा और संक्रमण का काल माना गया है इसमें बाकी तिथियों का कोई प्रश्न नहीं उठता है जिस प्रकार छोटे अधिकारियों का कोई महत्व तो नहीं रह जाता यदि सम्राट स्वयं पधार जाए उसी प्रकार संक्रमण काल का जो समय है जब सूर्य देव दक्षिण गोल से उत्तरायण होते हैं तो उसमें बाकी किसी भी कोई भी मत का स्थान नहीं रह जाता संक्रमण का समय बहुत से मत मतांतरों में अलग अलग है जैसे सायन अलग है सायन पक्ष निर्द पक्ष का अलग है तो इसीलिए जो सूर्य सिद्धांत है हम उसी को यहां माने मानते हैं और केतकी पंचांग चित्रा पक्षी जो दृढ़ पद्धति है उसी के द्वारा इसका निर्णय सभी विद्वानों के साथ के द्वारा होता है और वो राष्ट्रीय पंचांग में भी आता है और यह सबकी मान्यता है कि आज ही संक्रांति है संक्रमण का कोई क्षण नहीं होता है एक लंबा अंतराल के पूर्व और उपरांत का समय ही संक्रमण काल माना जाता है सनातन धर्म में जो व्यवस्थाएं हैं वो ईश्वर की संपूर्ण प्रकृति और लीलाओं के अनुरूप होती है वैसे भी भाषा भी चौनने ली जिसे आप संस्कृत के रूप में जानते हैं कि जो सचराचर के संपूर्ण संस्कारों से संस्कृत हो वही हमारी वरद देव भाषा हो ये कोई प्रादेशिक भाषा नहीं और ये धर्म किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है बाकी बहुत से संप्रदाय हैं उनके अपने अपने मत हो सकते हैं। संप्रदाय भक्त की वाह्य व्यवस्था है संप्रदाय सांप्रदायिक धर्म है समाज सामाजिक धर्म है लेकिन जो मूल धर्म है वो प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है स्वधर्म होता है कोई भी व्यक्ति संप्रदाय समाज में रहता है इसलिए सामाजिक सामुदायिक सांप्रदायिक धर्मों का अपना है स्थान है परंतु वे अपनी सीमा जानते हैं धर्म तो स्वयं को जानने की प्रक्रिया का नाम है मैं कोई एक जन्म भर नहीं हो यह हम सबको जानना है इससे पहले भी हम थे इस जन्म से पहले और इस जन्म के उपरांत भी हम होंगे ये लगभग सनातन धर्म का प्रतीक भक्त जानता है तो जब हम पहले भी थे और इस जन्म के उपरांत भी हम होंगे तो जीवन एक यात्रा का नाम है जहां जन्म एक थोड़ा सा ठहराव है यात्री आए और यह पड़ाव हो गया तो कोई भी यात्री केवल एक पड़ाव के हित में नहीं सोचता वो संपूर्ण यात्रा की का पर विचार करता है यदि जीव का एक ही जन्म होता तो हम आपको केवल सांप्रदायिक सामुदायिक सोच तक सीमित कर देते लेकिन धर्म ने ऐसा नहीं किया यहां तक कि जब धर्म ग्रंथ को जानने की बात आई मूल पाठ किसे माने तो सांप्रदायिक ग्रंथों में तो हर ग्रंथ कहता है कि मैं ही सर्वोपरि जहां से उठा ले। लेकिन वेद ने कहा हम मूल पाठ नहीं है हम भाषिक ग्रंथ है हम तो व्याख्या कर रहे हैं परमेश्वर के उस ग्रंथ की जिसे स्वयं विधा लिखते हैं तो कहा वो किताब कौन सी है तो कहा अंति संतम अथ वेद दशम कांडम में अंति संतम न जहाती अंति संतम न पश्यती देवश पश्य काव्यम न मामाज चीरिया थी दे। देखो क्या कहा उन्होंने कहा कि मृत्यु तो अंतिम सहित नहीं है अंति अंत संतम व्याप्त हमारा, जय माने प्रलय समीप में भंगुर है जीवन अप्रलय है निश्चित हमारी अंति संतम न जाए अत्य ऐसा अंति अंत संतम योगी भक्त न पश्यति नहीं देखता क्या देखता है देवस्य पश्य वो देखता है परमेश्वर के इस काव्य को सचराचर को संपूर्ण ग्रहों को वनस्पतियों को पेड़ों को जीवधारियों को न जो न कभी मरते हैं न जी देती न ही जी होते हैं पुनः पुनः प्रकट होने लगते हैं इसलिए जगत एक नाट्यशाला है धर्म का जहां हम सब इस नाट्यशाला के पात्र हैं हम यहां केवल अपनी पात्रता जीते हैं बनाता तो प्रभु ही है झूठे दम अज्ञान और असत्य के वशीभूत हम दक्षिण मार्गी हो जाते हैं अर्थात आसक्तियों में विषयों की ओर भटकने लगते हैं जबकि सत्य क्या है कि हम यात्री हैं और ये योनी तो क्षणिक ठहराव का है आप लोग रामलीला देखते हैं रामलीला में बहुत से कलाकार आते हैं अभिनय करते हैं तो वो कलाकार अपने घर से करीट मुकुट लाते नहीं है लाते हैं क्या कपड़े भी नहीं लाते हैं उन्हें कमेटी का डायरेक्टर ही कपड़े भी देता है मुकुट पहनाता है गहने भी देता है अस्त्र भी प्रदान करता है डायलॉग भी याद कराता है और मंच पर खड़े सब बालक जानते हैं कि वे मात्र अभिनय कर रहे हैं सिर्फ नाटक कर रहे उनमें ना कोई राम है ना लक्ष्मण है ना दशरथ है ना कौशल्या है ये सब तो बालक हैं यथा अभिनय कर रहे हैं लेकिन अज्ञान के वशीभूत हम भूल जाते हैं कि हम भी तो अभिनय कर रहे हैं इस जगत लीला कमेटी के डायरेक्टर नहींदम दासुषी तम तो अग्नि भद्रम हरि नारायण ऋग्वेद प्रथम मंडल के पहले ऋषि हमारे मधुचंदा उन्हीं की ऋषा में है प्रथम सूत्र में है यदं दासुषी तम अग्नि भद्रम करिष्यसि श्यशी तवेत सत्यम अंगिरा अंग जिस अंग को धरा के दाहुषी जलाते हैं यज्ञ करते हैं तम तुम आप अग्नि ही अग्नि ही आत्मा ही यज्ञ भद्रम करी शि आप उसी का कल्याण करते हैं भद्र करते हैं तवेत माने आपके ही तात् उस सत्यम प्रकृति का अंग रहा वो अंग हो जाता है देखो लौटते हैं नाट्यशाला में कैसे कि वो बूढ़ा शरीर जो भस्मी में लौट गया था भस्मी के कणों में छित्रा गया था क्यों क्योंकि उसकी उसकी पात्रता समाप्त हो गई थी उसे नाट्यशाला से जाना था और जब वो गया तो उसे नाटक कंपनी के सारे वस्त्र आभूषण गहने सभी कुछ तो लौटाने थे तो अंग अंग सब कुछ लौटा गया और वो जीव नाट्यशाला को अपना तन देता अपनी संपूर्ण उपलब्धियां देता मस्तिष्क भी यही जला सोच और विचार देता नाटक करके वो चला गया कोई अपनी दौलत साथ नहीं ले जा पाया और फिर भी अज्ञान ही होने के कारण हम हाँ उसी के पीछे भागे जिसे हम ले जा ही नहीं सकते थे तो कहा यही तुम अग्नि और उस शरीर को भी जब जलाया यज्ञ किया तुमने हे अग्नि उस पश्मी को भी पद्रम करी शैसी उसका कल्याण हुआ तवेत तत् सत्यम अंगिरा तवेत माने आपकी तत् उस सत्यम प्रकृति का अंगिरा वो अंग हो गया कैसे हो गया कि वो राख राख न रही वो दुर्गंध दुर्गंध न रही पानी का किया, जंगलों में भटकती ढोलती चली और तब एवा ही अस्य सूम्रता विरक्षी गोमती मही पक्वा शाखा नदा सुषे तब ऐसे ही यज्ञ के द्वारा एवा ही, यूं ही इस यज्ञ के द्वारा उस मंगल यज्ञों के द्वारा उस आत्मा ने ने डायरेक्टर गोमती हमारे ही तन की मट्टी को नाना पोरों के गर्भ में जब यज्ञ किया तो पक्वा शाखा नदाशुष पके फल बन हमारे ही तो शरीर के अंग थे जो भस्मी से एक बार पुनः शाखाओं में पेड़ों पर लहला उठे पतन पामन हुआ दुर्गंध सुगंध बन गई यदि हम होते अपने करीब तो पढ़ पाते स्वयं को उम्र बीत गई तमाम मेरा घर मेरी बीवी मेरे बच्चे दक्षिण दक्षिण भागते रहे उत्तर की कोई सुधी ना रहे कभी जानना भी नहीं चाह कि हम मट्टी से ये शरीर हमारे लौटे कैसे धर्म इसकी चर्चा करता है समुदाय, सांप्रदायिक जीवन समुदाय सामुदायिक जीवन कैसे जिया जाए बाहर की व्यवस्थाओं को बतलाते हैं लेकिन धर्म मेरा अंतर्भूत सत्य है मेरी भीतर की बात है मेरी होने का कारण है मेरी अनंत यात्रा के रहस्य को बताने वाला मेरा अंतर गुरु है ये अध्यात्म है यही संप्रदाय और धर्म में आदिकाल से भेद हुआ क्योंकि वाहि सामूहिक पूजा कैसे हो प्रतिष्ठा कैसे हो हवन यज्ञ कैसे हो यह सांप्रदायिक धर्म है लेकिन यहीं तक नहीं है अब यह मेरे अंतर में कैसे हो यह अंतर्धर में तो कहा मैं भी तो नाटक में पात्रता के लिए ही लाया गया आया नहीं उसी ने उस भस्मी को पुनः यज्ञों के द्वारा फलों और वनस्पतियों में लौटाया फिर फिर क्या हुआ कहा यह कुी सोम पातम समुद्री पिनवते उर्वी रादा यह फिर वो कौन था यह जिसने कुक्षी गर्भ में सोमपादम ज्योतियों का पात किया यज्ञ को प्रज्वलित किया मैं तो खाली बाहर का जानता हूं भीतर का कहां जानता मैं कि यह कुक्षी सोमपादम वो कौन था जिसने गर्भ में ज्योतियों का पात किया समुद्र बिन्न बते कि वो सागर सा सींचता गया गर्भ को वो क्षीर सागर बना जहां से हम सब नारायण से प्रकट हुए उस क्षीर सागर से उर्वी राहपो न काकुदा कंठ भी बंद था काकुद बंद था न कोई धरती थी न जल था न भोजन था मैं आया कैसे क्या मैं जानना नहीं चाहूंगा अथवा पशु से भी निकृष्ट एक पिशाच की तरह दम्भ के साथ जीऊंगा मैं हूं मैंने किया है मेरा है ये और भूल जाऊंगा कि कोरी मंच की पात्रता है कोरी मंच की पात्रता है यदि सामुदायिक और सांप्रदायिक अवस्था तक में रह गया तो यही हुआ कि तिमाही छमाई में पास तो हुआ सालाना में फेल हो गया न घर का रहा न घाट का यही संप्रदायों में भेद है एक धर्म में नाना संप्रदाय हो सकते हैं लेकिन धर्म उनका सबका एक ही होगा अंतर की बात होगी चाहे वो विश्व के किसी कोने में यह हो यहूदी एक मूल पेड़ है जिससे एक शाखा निकलती है जो क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी में जाती है मूलतः ही आधारशिला है पेड़ वही है तो वो अपने को एक अलग धर्म बनाते हैं लेकिन बन नहीं पाते फिर वो भी प्रोटेस्टेंट्स में कैथोलिक्स में मेथोडिस्ट में संप्रदायों में बैठते चले जाते उसी से एक शाखा अलग होती है जो मोहम्मद से मोहम्मद हो जाती है फिर उसमें भी संप्रदाय बैठते हैं ये शिया है ये सुन्नी है ये अहमदिया है उसी प्रकार यहां भी एक धर्म से असंख्य शाखाएं लेकिन पेड़ तो एक है और ये जो एक पेड़ है वेदों ने कहा ये अंतर की कहानी है जीवन को उसकी सार्थिक सार्थक मूल्यों में अनंत की यात्रा के हित में लेना है देखो एक बात कि जैसे पात्र आए रामलीला करने उन्होंने नाटक किया सब जानते थे कि हमें कोई गलत डायलाग नहीं बोलना है हमने आपको सांप्रदायिक सांप्रदायिक सामुदायिक धर्म दिए कि धर्म पूर्वक पूर्वक तुमको जीना है क्यों क्योंकि जगत नाट्यशाला है लेकिन आपने उनको खाली पाठ किया है जिया नहीं है जिया नहीं है कोरे पाठ किए और जिया उससे हटके है ऐसे ही जैसे रामलीला में ंच पर सारे पात्र झगड़ पड़े कि हम तो राम तो हम बनेंगे और झगड़ा हो जाए अब इतने राम बनाएंगे तो रावण कहां से लाएंगे हमने पात्रता को भुलाया है हम अपराधी हैं हमने सोचा हमने माला फेर ली पठ कर लिए नहीं क्या मैं उस पात्रता को धर्म पूर्वक जी पाया हूं जो मनुष्य की योनि है और अंधता बड़ी इस कदर कि हम अपने घर का दरवाजा ही ना खोज पाए तब से गली और चौराहों में भटकते फिरते नहीं जानते कि मैं कौन हूं मेरी पात्रता क्या है मैं आपके सामने एक तस्वीर रखता हूं लड़के आए उन्होंने रामलीला की वो जानते हैं वो बालक जानते हैं क्या जानते कि मंच पर उनके ड्राइंग रूम बेडरूम और संडास किचन नहीं हो सकते हो सकती है क्या बताए मुझे वो जानते हैं जहां उनकी पात्रता खत्म हुई उन्हें मंच से उतर जाना होगा लेकिन आप नहीं जानते आप कहीं संडास बने हुए हैं कहीं बेडरूम बने हैं कहीं ड्राइंग रूम भर जी रहे हैं और आसक्तियों के वशीभूत आप भूल जाते हैं क्या आपको यहां से जाना है जहां पात्रता पूरी होगी आपका नाम भी खोल जाएगा कोई ये नहीं कहेगा कि फलाना का शव है कहेंगे फलाने की मट्टी जा रही है फलाना नहीं है वो बारह ही तेरह ही हो जाएगी जन्म काल की शूद्रता जो बारह जन्म का सूतक उड़ के आई है इस जन्म का सूतक एक दिन का और उड़ेगी तेरही में परिणित होगी देवयान से उत्तरायण में जा ना सका आत्मारूपी यान से, से। अपित्र यान से वो पेड़ जिनके फलों से मैं बना बनाऊ जिन्होंने मुझे शरीर दिया है ये शरीर अब उन्हीं की गोद में फिर लौट के जाएगा मंजिल नहीं पाया है पुनः लौटेगा और जीवात्मा, जीव मेरा कपाल क्रिया के, के द्वारा पुत्र की दे में दसवां पर्यंत वास करेगा उसी की इंद्रियों से गीता गर्व पुराण भागवत सुनेगा और दसवें के उपरांत यथा यो गमन करेगा तब तक प्रेत बन के रहेगा पहली अवस्था मेरी प्रेत की होगी पित्रयान पर सब पूछते स्वामी जी वैकुंठ गए कहाँ गए अब हम क्या बताएं कहां गए सामने तो दिखा तो रहे तेरह ही कर रहे सामने तो दिखा रहे हैं दसवां कर रहे हैं क्योंकि बंध की पूजा प्रभु तक नहीं जाती मुझे केवल एक रावण बना जाती है मैं नहीं जान पाया मंच का पात्र जानता है उसका बेडरूम संडा से आ नहीं हो सकता उसे तो मंच से जाना होगा लेकिन मंच से उतरने वाला पात्र जानता है ध्यान से सुनो वो जानता है कि मैं अमुक मोहल्ले में इस गली में इतने नंबर के मकान में रहता हूं जानता है ना और ये मेरे माता पिता हैं। पूछता हूं आपसे यदि थोड़ा सा अंतरमुखी हैं, तो अपने आप से पूछ तो डालो कि जब जगत नाट्यशाला से उतरोगे तुम कौन सी गली में किस मोहल्ले में किस नंबर के मकान में रहते हो तुम कौन है मां तुम्हारे क्या एक जन्म ही सब कुछ है यही धर्म है वो गवार लड़का भी जानता है कि मैं फलाने जगह रहता हूं मैं पूछता हूं जब इस नाट्यशाला से तू उतरेगा चिता की लकड़ियों पर कौन सा घर होगा कौन सा मोहल्ला होगा कौन सा मकान है जहां रहेगा तू तो और कौन है मोह बाप तेरे धर्म इस विषय को प्रधानता देता है संप्रदाय वाह आडंबर में हमें सुव्यवस्थित करते हैं हमें एक आचरण देते हैं एक पवित्र राह दिखाते हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम केवल सांप्रदायिक समुदायिक सूर तक रह जाएं हमें धर्म में भी प्रवेश करना है हमें अपने को पढ़ना है अपने से हटके अपने से अनभिज्ञ होकर कोई धर्मात्मा नहीं हो सकता यह सनातन धर्म की मान्यता है बाकी सबने आसमानों में हमारे यहां भी संप्रदायों ने तमाम दूर दूर तक भगवानों को भेज दिया लेकिन सनातन धर्म ने ईश्वर को सदा घट घट वासी कहा क्यों क्योंकि तो ईश्वर से अद्वैत किए बिना कोई भी पूजा अधूरी रह जाएगी और जब तक वो मुझसे अलग है जब तक वो मुझसे अलग है वो वो है मैं मैं हूं मेरी पूजा कभी एकत्व नहीं पाएगी श्री धर्म ने कहा कि वो तुम में हैं, तुम उन्हें हो दूरी कहा है सीए राम सब जग जानी। और इस जगत रूपी नाट्यशाला में मैं कौन, मैं क्या हूं आज इस उत्तरायण पक्ष में थोड़ा सा ये भी विचार कर लें सभी ग्रंथों से लेके चल रहे हैं अब सबके यदि हम साख्य प्रमाण देने लगेंगे तो फिर तत्व तो स्पष्ट नहीं होगा लेकिन इसलिए सभी ने सत्संग किए हैं आप सब सत्संगी हैं भजन कीर्तन जब तब करते रहे हैं बचपन से करते रहे हैं इसलिए मैं मानता हूं कि महाभारत श्रीमदभागवत और सभी पुराणों को उपनिषद इन सभी का आपने कहीं ना कहीं भाषियों के रूप में इसे अध्ययन किया है और कथाएं सुनिए आप तो टीवी सीरियल पर भी आने लगी हैं मैं कौन हूं ये प्रश्न है ये न जो सब में है जीव मात्र की बात है ये जीव कौन है कहां से आया तो इस गुत्थी को पुराण में हरिवंश पुराण में विष्णु पुराण में और स्वयं महाभारत महाकाव्य में नाना लीला कथाओं के द्वारा स्पष्ट किया है और उसको केवल संक्षेप में देखो कि अनंत तो क्षीर सागर में जब हम क्षीर सागर कहें तो आप किसी अरब सागर हिंद महासागर की कल्पना न जगाएं क्षीर सागर क्षीर समझते ना दूध की खीर बनाते हैं तो क्षीर सागर ये जो दूधिया आसमान है इसे हम क्या कहेंगे क्षीर सागर हाँ? जब भी हम क्षीर सागर की चर्चा करें तो आप आकाश की कल्पना करें ऐसा ही एक आकाश मेरे मस्तिष्क में है जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में ग्रे मैटर में कहते हैं क्योंकि मैं सारे सचराचर का सूक्ष्म चित्र हूं यही सनातन धर्म का तो कहा कि क्षीर सागर में महाविष्णु वास करते हैं क्षीर सागर का मध्य ढूंढना जहां अनंत सूर्य हैं, अनंत देवलोक हैं, और उनकी परिक्रमा करते अनंत ग्रह पृथ्वी आदि उसके मध्य में कहीं अब चित्रों को देखो जो हम मूर्तियों में दिखलाते हैं कि महाविष्णु शेष शयन करते हैं उनके नाभि कमल से मैं ब्रह्मा जी का वास है, चित्रवार और महाभारत महाकाव्य सभी काव्यों में है कि ब्रह्मा जी से ही जीव की मानस उत्पत्ति है तो तुम्हारा जन्म कहां हुआ धरती पर अथवा अनंत आकाश में सोचो विचार करो तुम्हारा मूल स्थान कहां है तो कहा कि ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि जो हुई वो मानसी थी क्यों क्योंकि जीव की उत्पत्ति मानसी ही होती है मैथुनी सृष्टि से जीव नहीं उत्पन्न होता उसके लिए ये शरीर घर उत्पन्न होता है अगर जीव उत्पन्न हो सकता मैथिली सृष्टि से तो फिर हम आवागमन की बात क्यों करते कपाल क्रिया क्यों करते हैं हम इसे अच्छे से समझ ले। कि लेन द स्पेस सागर में हम स्वयं भक्त ब्रह्मा जी की मानसी उत्पत्ति हैं। और क्षीर सागर में वही हमारा उत्पत्ति स्थल है मैं बहुत विस्तार से प्रमाण देने लगूंगा तो भारी हो जाएगा लेकिन आप सभी सदग्रंथों में जाए सभी कथाओं में जाए उत्तर आपको मिल जाएंगे कि इसी सृष्टि को माया में धरती पर उतारने के लिए ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक सृष्टि करी होता है, जो एक केंद्र के चारों ओर नाचता रहे मृत उसे हम संस्कृत में नारद कहते हैं मूर्ता पुराने जमाने में धूप घड़ी होती थी तो उसकी जो परछाई समय दिखलाती है नाचती हुई उसे को नारद कहते हैं यह परछाई ढाई घड़ी से अधिक रुकते नहीं अगर रुक जाएगी तो समय कहां बताएगी और ढाई घड़ी से अधिक हमारे नारद जी भी कहीं रुकते नहीं तो नारद जीव मात्र की संख्या है जो आवागमन की परिधि में आत्मा की चहु और ये जीव आत्मा जो नृत्य करता है जय पराजय लाभ हानि जन्म मरण ये जीव मात्र नारद है इसीलिए हर कथा में सूत्रधार नारद को लाता हूं क्यों क्योंकि कथा जीव मात्र के लिए है तो सूत्रधार कौन होगा जीव ही तो होगा तो नारद है हम सब परमेश्वर की मानसी सृष्टि है मृत्यु रूप में हम एक पाठशाला के पाठ्यक्रम के रूप में कुछ सीखने और पढ़ने के लिए उतारे जाते हैं ये धर्म का और सारे वेदों का मत है जिस प्रकार कोई भी योद्धा युद्ध स्थल पर आने से पहले उसकी कवायद होती है उसकी परेड होती है उसकी दीक्षा शिक्षा होती है उसके उपरांत ही उसको युद्ध लड़ने का अधिकार प्रदान होता है उसी प्रकार जीवात्मा को हम मृत्यु लोक में उतारते हैं कि पहले वो निमित धर्म को जाने और अपनी नाटकीय औपचारिकताओं को पूर्ण करें पास हो तो अगली अवस्था ले और हमने तो नाटक को ही यथार्थ मान लिया हम भूल गए कि हम केवल औपचारिकताओं का निर्वाह कर रहे हैं मैं आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा उदाहरण कल्पना करें कि हलवाई है हलवाई तो समझते हैं ना मिठाई बनाता है भंडारा बुनारे हमारे सत्यनारायण भगवान तो कल्पना करें कि हलवाई है उसने लड्डू बनाए बहुत सारे पात्रों का प्रयोग किया अग्नि का प्रयोग किया हाँ बहुत सी वस्तुओं का इस्तेमाल किया और उसने लड्डू बनाए अब आप मुझे बताओ किस बर्तन में लड्डू बनाए एक सवाल पूछना आप में सभी का एक ही उत्तर आएगा स्वामी जी बर्तन तो नियमित है लड्डू तो हलवाई ने बनाए यही कहेंगे ना ये तो नहीं कहेंगे कि पतीली भाई का बेटा ये कड़ाही कड़ाहे है आपकी जाते आपकी पाते आपके गोत्र इनका सामुदायिक सांप्रदायिक रूप हो सकता है धर्म में इस स्थान कहां है एको ब्रह्म द्वितीय नाश इसे समझो तो क्योंकि जो अभीत ब्रह्म तो भजेगा नहीं उस अभी तत्व को पाएगा भी नहीं दंध तोड़ने हुए यह हमारी वाहे आडंबर है यंत्र जगत नहीं है वो तो एक खुला खुला धुला आकाश है जहां हमें प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का भाव रखना है यह मेरा जीवन है जो इस भेद में गया उसने कभी ब्रह्म को नहीं पाया वो कभी अभेद तत्व तो को नहीं पाता है और सांप्रदायिक सोच मुझे तिमाही छमाई तक ले आएगी सालाना पास नहीं हो पाऊंगा अगली कक्षा नहीं पाऊंगा उसके लिए मुझे अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा और मुझे सनातन धर्म की मूल धारा में प्रवेश पाना ही होगा तो कहा कौन से बर्तन में लड्डू बनाए तो आपने कहा नहीं स्वामी जी तब आपने कहा लड्डुओं की पहचान क्या होगी क्या होगी पहचान कि अमुक हलवाई के लड्डू और अमुक वस्तु के लड्डू बहुत अच्छे बोलो यही तो कहो कि पतीली भाई के लड्डू अच्छे हैं कड़ा चंद के अच्छे बोलो बोलो बोलो कहो तो संपूर्ण सचराचर निर्मित है तुम्हें बनाने में पांचों तत्व लगते हैं क्षिति जल पावक दगन समीर गहों की ऋषियों के आशीर्वाद लगते हैं ग्रहों नक्षत्रों की किरणों का प्रयोग होता है पेड़ों की वनस्पतियां लगती हैं गौ माता के दूध से बनती हो तुम तो वस्तु के रूप में संपूर्ण सचराचर है जिसने तुम्हें बनाया है और हलवाई के रूप में आत्मा ने बनाया है बाकी सब यहां गौण हैं निमित मात्र हैं आपने गीता में भी पढ़ लिया निमित मात्र भव सब साची गा तो आए आप लेकिन कभी आपने जाना कि क्यों कहा कैसे कहा ऐसे हमें आगे बढ़ना होगा नहीं तो पर्व तो होते रहेंगे उत्तरायण हमें कोई नहीं होगा आज देव बोल में भगवान भास्कर प्रवेश करेंगे मेरी मनोवृत्तियां कब उत्तरायण होंगी यदि छ महीने का दक्षिणायण है तो आधी उम्र मैं भी दक्षिणायण जी लेता धर्म पूर्वक सांप्रदायिक सोच में यथा शास्त्रों का अनुसरण करता हुआ तब भी बाकी छह महीने तो मुझे धर्म की इस गंभीर धारा में उत्तरायण होना था मैं कब होगा क्योंकि शरीर मैं नहीं यदि मैं शरीर होता तो कपाल क्रिया पर वो अलग किसको करते इससे बारह ही और तेरह ही किसकी होती फिर यदि मैं मात्र शरीर होता और आज आपने खाली शरीर की शुद्धता भर गिन करके रह गए और शरीर की ही जात पात पकड़ के आप रह गए इस मकान की जरूरत मुझे आकाश में नहीं होती है जैसे सागर में उतरे गोताखोर को एक पूरा ऑक्सीजन का चैंबर पहनना पड़ता है क्योंकि वो उसकी स्वाभाविक अवस्था नहीं है बिना सांस कैसे लेगा और जीवों से जल के अपनी रक्षा कैसे करेगा तो वह खोल पहन लेता है ऑक्सीजन भी होती है और ऑक्सीजन भरी उस खोल में वो रह सकता है वो जानता है तो जब माया के सागर में मैं उतारा गया तो मैं क्षीर सागर के बिना जीव रह नहीं सकता इसलिए ये खोल पहना के शरीर का मुझे उतारा गया जैसे खोल सागर से बाहर आते ही खोल को उतार के फेंक देता है जिससे आराम से सांस ले सके बैठ सके उसी प्रकार मैं भी इस माया के सागर से जीवात्मा जैसे ही बाहर होता है ये खोल की उसे कोई जरूरत नहीं होती और ये जो मेरा रूप है ये ब्रह्मा की मानस उत्पत्ति है मेरे एक ही पिता है ब्रह्मा केवल पढ़ाने के लिए हमने आदि देवों की उसे परमेश्वर की सत्ता को तीन रूपों में बांटा है यथा महाशिव महाविष्णु और भगवान ब्रह्मा के रूप में जैसे किसी भी गणित के सवाल को पढ़ाने के लिए हमें एक समीकरण बनाना होता है और उसमें एक अनुमानित आय लेते हैं सपोजिंग एक्स इज इक्वल टू स्वर्ण सो या बराबर इतने इतने आदि आदि तो उसी प्रकार जीवन के सूक्ष्म रहस्य को पढ़ाने के लिए धारण सृजन और संघार के रहस्य बताने के लिए और मोक्ष का द्वार खोलने के लिए हमने ये त्रिदेव कल्पना की और यह ऋग्वेद का आरंभ है अगणिन ईले पुरोहितम यह देवम रीति होतारम हो तारम रत्नदातव के अधिपति प्रमेह देवता भगवान शिव भोलेनाथ और महाप्रलय आदि ज्वाला आदिशक्ति मां भगवानी दुर्गा पार्वती पुरोहितम संपूर्ण सचराचर को रूप ज्ञान रूप प्रकट करने वाले ब्रह्मा और सरस ज्ञान से वरद करने वाली देवी सरस्वती ये पुरोहितम है ऋतविजम ऋत विजम अर्थात देवलोक को जीतने वाले महाविष्णु और लक्ष्य लक्ष्य उपलब्धियां जीवन को प्रदान करने वाली लक्ष्मय महालक्ष्मी वे कौन है वे क्या है यज्ञ देवम तेरी शरीर रूपी यज्ञशाला के वे ही ओम के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वे ही तेरे त्रिदेव हैं आत्मा है आत्मा को ही यहां तीन अक्षर दिए हैं अ उ और आ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा उसे उत्पत्ति पालन और मां से मृत्यु और मृत्युंजय मोक्ष तो इस प्रकार बच्चों को गुरुकुल में वेद पढ़ाते समय उनको स्पष्ट करके जैसे आज भी आप पढ़ाते हो कबूतर से पढ़ो का तो क्या कबूतर पढ़ाया मैंने का पढ़ाया तो उसी प्रकार वैदिक कालीन युगों में गुरुकुल में हम छात्रों को उनके जीवन का स्वरूप पढ़ाते हैं उनको उनके अक्षर ज्ञान कराते हैं ना कि दुनिया में भटकाते हैं आज दुर्भाग्य से गुलामी के भीषण अंतरालों में गुरुकुल व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के कारण आज अचानक धर्म ऊपर से हट गया और हम केवल सांप्रदायिक सोच पर रह गए और हम भूल गए कि नहीं अगली सीढ़ी भी थी इसमें ऋषि तपस्वी मारे गए गुरुकुल ऋषिकुल जलाए गए और हम केवल एक वाह नंबर क्यों क्योंकि हमारे ऊपर जिनका प्रभाव आया विदेशों से उनके पास सिवाय कोरी इतिहास से हटके कुछ था ही नहीं तो हमको लगा हमारे यहां भी फिर यही रहा होगा ऐसा नहीं है तो कहा हो तारम रत्न धातम कि वे ही तो हो तारमाने न्यौछावर करने वाले हैं जीवन की स्वर्णिम उपलब्धियां जीवन के अमृत क्षण ईले आज उसी आत्मा से अद्वैत कर उन्हीं से योग करो अगम ईले पूरे कि यज्ञ तेरे भीतर प्रज्वलित है जहा आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है प्राण वायु उपाचार्य है अच्छा वाक है आचार्य के साथ जो उपथ्वी जाता है शरीर सामग्री है भोजन सामग्री है सचराचल सामग्री है ब्रह्म ज्वाला वो अग्निया ही यज्ञ की ज्वाला है और जीवरो तुम्हें यजमान हो बाहर के यज्ञ से यहां तक आने के लिए बाहर पढ़ाया था मैंने वो ही बैठ गए अरे भीतर भी आना है उत्तरायण होना है आगे बढ़ना है और तब अगली ही ऋषा में कह रहा है अग्नि पूर्वे ऋषि वक्षति अग्नि इन ज्वालाओं में इन आत्माग्नियों में पूर्वे भी अनंत काल से पूर्व काल से ऋषि भी जिन ऋषि साधक को कहते हैं जिन साधकों ने इनका सम्मुख किया नूत नुत अमन इन अमर ज्वालाओं का सा देवाह वक्षती वे ही देवत्व का आलिंगन कर पाए खाली बार बार नहीं और वे ही गगन की देवता का है अवनिवा रईम अश्वत्त पुरुषम देव दिवे दिवे यशसम वीरबद्धम केवल ब्रह्म अग्नियों में रईम अश्वत्थ तत्न तो शीघ्रता से आकर मिट गए जो अपने भीतर आत्मा से अद्वैत कर गए पोषण वे और उसी में फिर पले उसी में बड़े हुए धीरे धीरे क्षण क्षण पलते रहे यशसम वीर व तमम वे यशस्वी और वीर है जो पाए अनंत की राह तो चारों वे जिस यज्ञ को गाते हैं वो आपके अंदर के यज्ञ है बाहर के यज्ञ बाहर की औपचारिकताओं को पवित्र करने के लिए बाहर के जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए धर्म परट बनाने के लिए है लेकिन मूल यज्ञ हमारे भीतर होता है इसी को हमने उत्तरायण कहा है और धर्म उत्तरायण चर्चा है उत्तराएं और दक्षिणाएं को थोड़ा और स्पष्ट कर दे कल्पना कीजिए कि एक काफिला आया है बहुत दूर से बटोही आए है कारवा है वो बहुत से यात्री हैं आए सांझ हो गई और उतर आए इस धरती पर एक गांव में आकर के टिके हैं यात्री हैं वो लंबी यात्रा पर है अगले ब्रह्म मुहूर्त में वो उठ के चल देंगे क्योंकि वो तो यात्री है जैसा ठहराव मिलेगा ठहर जाएंगे अगली सुबह उन्हें जाना है क्या आपको याद नहीं कि अगली सुबह आपको भी जाना है रात भर का ही तो ठहराव है ये मनुष्य की हो लेकिन अब देखो वहां की व्यवस्था देखो कुछ ऐसे हैं जो चले जाएंगे फिर उठेंगे आकाश में और अनंत प्रकाश वर्षों को चीरते आकाश गंगाओं को पार करते अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाएंगे लेकिन जहां ये काफिला आके रुका है वहां खोंचे वाले भी हैं वहां धर्मशाला वाले भी हैं वहां हलवाई भी हैं वहां खेल तमाशे वाले भी हैं बाकी साज सामान की दुकानों वाले भी हैं वो तो कहीं नहीं जाएंगे ना वो तो हर दिन वहीं रहेंगे मैं अथर्वेद दशम कांडम के 28वें मंत्र की ही चर्चा कर रहा हूं यहां केवल ऋचा का पार्ट ना करके अर्थ कर रहा हूं हा हम लोग यहाँ प्रत्येक रविवार को एक एक ऋचा कर वेद पढ़ते हैं उसी प्रणाली में जैसे छह हजार वर्ष पूर्व से लाखों वर्ष पूर्व तक आप गुरुकुल में पढ़ते रहे तीसरे ऋषि में आ गए ऋग्वेद के और एक एक ऋचा करके प्रत्येक रविवार पढ़ते हैं हाँ अथह तक आने में तो पता नहीं कितना समय लगेगा मालूम नहीं आएंगे भी या पहले ही उड़ जाएंगे पता नहीं तो वहां कह रहा हूं कि दो प्रकार के हैं एक जो बटोरी हैं कल चले जाएंगे एक जो खौचे वाले हैं वो कमाई करने में बैठे हैं उन्हें तो कमाई कर दी है कल फिर खोचा बांधना है वो रात भर सामान बटोरते रहेंगे खोचे लगाते रहेंगे बटोही ठहरेंगे भजन कीर्तन करेंगे राह की कथाएं सुनाएंगे और ब्रह्म मुहूर्त से पहले जब गांव सारा सो रहा होगा सुनू वो चले जाएंगे अगली भूत उनकी फिर आनंद आकाश में होगी यात्री तो बढ़ते रहेंगे वे तू तो मानस पुत्र है वे रुकेंगे काम जो रुक गए हैं क्या वो रुक पाएंगे नहीं वह असक्तियों के वशीभूत खोंचे सजाते रहेंगे और उसी में वो यही मरेंगे उनकी फिरते ते रही होगी और अब वो प्रायश्चित के लिए उसी खोंचे के बगल में कभी कुत्ता बनकर बैठेंगे तो कभी बेदार बनकर घर में घूमेंगे उन्हें तो यही रहना है उन्हें तो यही भटकना है तैतीस करोड़ जाएगा जो वही तो जाएगा कारवां के साथ जो अपनी गठरी बटोरे बैठा है वो गठरी छोड़ के कैसे जाएगा ये गठरी उसे तैतीस करोड़ योनी भटकाएगी मेरा मकान मेरा परिवार मेरे बच्चे वो दक्षिण ही दक्षिण भटकेगा वो दक्षिण बार की होगा अब बताओ उसका उद्धार कैसे होगा आप कहती हैं स्वामी जी उसने पूजाएं करी हैं उसने जब तक किए हैं स्वामी जी वो मंदिर भी बनाया है, तो कहा तो उसे जल्दी से फिर मानव यू नहीं दे दो सवाल यह नहीं कि तू क्या कर आया है सवाल यह है कि यात्रा छोड़ आया है मेरे से क्या पूछता है जब बनेगा यात्री आगे बढ़ जाएगा और जब तक आसक्त है बहुत पुण्य किए हैं तो जल्दी से मनुष्य यू ले ले बारह जन्मों के बाद ही मनुष्य का जन्म ले ले मैं तेरा सूतक बारह दिन का बारह मना मनवा दूंगा अन्यथा उस कुल में भी तू जन्म पाएगा जब तैतीस करोड़ होके आएगा तो उस परिवार में तेरा जन्म होगा सर्वप्रथम जहां तैतीस करोड़ दिन छूतवास करेगी वो परिवार कौन सा होगा जान लो खुद ही लेकिन ये तुम कहो कि स्वामी जी हमने गांव की सेवा करी है तो बीए की डिग्री दे दो तो हम यही तो कहेंगे भैया यूनिवर्सिटी में, में आज पढ़ो पहले पास हो डिग्री ले लो नहीं तो सेवा का सर्टिफिकेट ले लो जाओ करो डिग्री नहीं मिलेगी हम अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हैं आज का पर्व ये वो महापर्व है इसी को हमने रामायण में दिखाया उत्तर अवध है दक्षिण लंका है उत्तरायण देवगोल है दक्षिणायन यमगोल है भगवान राम की कथा आज से 20 लाख साल पूर्व की कहानी है और इसे अब हमने शोध के द्वारा भी सिद्ध कर दिया है जो सैटेलाइट से जो पुल के भी फोटो लिए गए धनुष को पुल के जो भारत और लंका के बीच में है उससे भी ये स्पष्ट हो गया है कि वो 18 उन्नीस लाख साल पहले का बनाया हुआ है 20 लाख वर्ष पूर्व की का इतिहास आज अगर तुम गाते हो तो कोरा इतिहास तो नहीं हो सकता और ये भी सिद्ध हो गया है दोबारा से अब विश्व का विज्ञान हमारे साथ आकर खड़ा हुआ है कि मनुष्य लाइफ इज ए स्पेस सब्जेक्ट पानी और जीवन दोनों आकाश से उतरे ये धरती की उपज रही है ये केवल अब धर्म की ही नहीं विज्ञान की भी बात है घूमकर हम वही आ रहे हैं वेस्ट भी हमारे पीछे आ रहा है लेकिन दुर्भाग्य से भारत में हम अपने ही ग्रंथों को शिक्षा में भी नहीं ला सकते कभी कभी हमारे पास बड़े सरल समाधान होते हैं सहज बुद्धि सहज ही समाधान ढूंढ लेती है और दुर्बुद्धि नई समस्याएं पैदा करती है मैं अभी कल ही कुछ मित्रों से एक बात कर रहा था आपसे भी वो चर्चा करना चाहूंगा आपने आकाश में पतंगे तोड़ती देखी हैं? देखी हैं नहीं देखी लेकिन पतंग सब देखते हैं वो भूल जाते हैं उस उंगली को जो ठुमका लगा रही है तभी तो पतंग उड़ रही है आज संप्रदायों की बात है बुराइयों की बात है कुरीतियों की बात है समाज में फैलते दुष्प्रभावों की चर्चा करते हैं हम सब पतंगों की चर्चा करते हैं हम भूल जाते हैं उस उंगली को जो भारत के संविधान में बैठ हर संप्रदाय लड़ा रही है। यदि सहज बुद्धि होती तो उंगलीस दे कि भैया इस उंगली को हटा दो तो पतंगे अपने आप गिर जाएंगे जिस देश का संविधान उस देश के नागरिक को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समुदायों में हरिजन संवर्ण में जातों और पांत में बांट रहा हो क्षेत्रीयता में बांट रहा हो लिंग भेद कर रहा हो उस देश में एकता कैसे हो सकता है उंगली सबसे पवित्रतम ग्रंथ भारत के संविधान में रखी है पार्लियामेंट इसे ट्रिगर करती है चलाती है सारे नेता गाते हैं और फिर वोट बैंक बटोर के आपे चले जाते हैं और आप पतंगे देखते रह जाते हैं उंगली आप में से किसी को न याद आती न दिखाई पड़ती है यही बात यहां सांप्रदायिक सोच में वित्डावादों में यदि हमने मूल स्थान को समस्या के मूल को पकड़ लिया होता तो बहुत सहज समाधान थे क्योंकि धर्म ना तो कभी सामाजिक होता है ना सामुदायिक होता है ना प्रादेशिक होता है ना किसी भेदभाव में जाता है संप्रदायिक सोच के लिए संप्रदाय होते हैं समुदायिक सोच के लिए समुदाय होते हैं सामाजिक सोच के लिए समाज होते हैं धर्म तो व्यक्तिगत होता है ये तो अंतर की बात है वो उंगली है जो भीतर है तुम्हारे आज आपके आपके मन में दूसरे संप्रदायों के प्रति संदेह है उनको भी तुम्हारे प्रति है ये क्यों लड़ रहे हैं आप लोग आजादी से पहले तो इतने वैमन नहीं थे आपने? अब क्यों है क्योंकि आजादी से पहले संविधान नहीं था और उसमें ये उंगली नहीं थी तमाम दुनिया में सारे विश्व के सभी सभ्य देशों में नागरिक को केवल नागरिक माना गया है सांप्रदायिक सोच संप्रदाय जाने समुदायिक सोच समुदाय जाने द हमें इससे क्या लेना संविधान से देश चलेगा नागरिक नागरिक से कोई भेद नहीं होगा कानून की किताब से अदालत चलेगी न्याय चलेगा और जो भी मदद होगी वो मानवीय आधार पर होगी ना जात पर ना सांप्रदायिकता पर सभी देशों में सभी सभ्य देशों में अमेरिका में कनाडा में इंग्लैंड में सभी दुनिया के सभी सभ्य सब राष्ट्रों में जहां डेमोक्रेसी है प्रजातंत्र है वहां नागरिक सिर्फ नागरिक है और उसमें मदद के लिए नागरिक में अप्रवासी में भी भेद नहीं होता है जैसे आप एनआरआई हैं, इंग्लैंड में है या अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं वर्क परमिट है आपके पास आप नागरिक नहीं है हम आगे तो जैसे गरीब नागरिक के बच्चे को वो वहां की सरकार मदद देगी पैसे देगी वैसे ही आपके बेटे को भी देगी और इन उंगली बाजों ने नारे बड़े अच्छे लगाए जात पर ना पात पर अमुक अमुक की बात पर और सब कुछ जात पात पर आज नए संप्रदाय राजनीति के रूप में हमारे सामने आए और धर्म की हत्या हो रही है और आश्चर्य है कि आप वोटों में वर्गों में बटके वोट तो डाल आते हैं और कभी यह नहीं सोचा कि पचपन साल यह भेदभाव इस देश में जड़ें कर चुका है आजादी के बाद और सौ करोड़ लोग उंगली नहीं भूल पा रहे अगले पचपन साल पचास साल और एक सौ बीस पच्चीस करोड़ हो गए और फिर मालूम है कितने रह जाओगे मुझे संदेह है कि दो करोड़ भी तुम रह पाओगे ऐसे भयंकर रक्त स्नान तुम्हारे होंगे ये उंगली लड़ाएगी तुमको और उसको लगाने वाले इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और संसद है और सौ करोड़ लोग अंधों की तरह चल रहे हैं ये कहना कि इसमें धर्म में ये भेदभाव है अरे संविधान में कहां से आ गया भाई इसे तो भी पचपन साल हुए हैं ये तो लाखों वर्षो से चली आ रही विचारधाराएं हैं इन्होंने बहुत से झगड़े सहे हैं इनके साथ बहुत से आघात हुए हैं ये बहुत बार मर मर के फिर उभरे हैं तो इनमें आ सकता है वक्त की भी आ सकती है इसमें कैसे आ गई लेकिन सौ करोड़ लोगों ने जानना नहीं चाहा जैसे वक्त उन्हें है उसने में लिए जा रहा है जहां वो अपने वैशो के साथ काटे जाएंगे भीषण रक्त स्नान हो गए और ये उंगली आज हट जाए तो ह्यूमन मेमोरी इज वेरी शॉर्ट कुछ वर्षों के बाद फिर इस देश में सामंजस्य होगा एकत्र होगा सारे संप्रदाय होंगे और सब सुख पूर्वक रहेंगे और कोई हरेक का भला जाएगा उड़ाने वाले सद्भाव की बात करते हैं तो सफेद सफेद उजले बगले मैं अक्सर तालाबों के किनारे देखता हूं जो सफेद उजले बगले जो मछलियां बीना करते हैं वो काम हमारे नेता करते हैं हमें अपने को पढ़ना होगा हमें अपने आप को पहचानना होगा और हर दिए से दिया जलाना होगा। जब तक हम सब जागेंगे नहीं हमारा कुछ उत्तरायण नहीं होगा तो उत्तरायण सोच के लिए भी हमारे सौभाग्य से हमारे ग्रंथ हमारे पास है राम की कथा में उत्तर में अवध है दक्षिण में लंका है आज के दिन थोड़ा सा संक्षेप में वो घटगट वासी रामायण का ध्यान कर लें। भगवान राम के पिता का नाम आप सब जानते हैं ना दशरथ जिसने दसों इंद्रियों का निग्रह किया एक बात बीस लाख साल पुरानी कथा लेकिन गुरुकुल में हमने उसी दिव्य कथा से हर छात्र को राम भजना नहीं राम बनाना चाह है क्योंकि भजने से कल्याण उतना नहीं होगा यदि राम की जैसा शील हो राम की जैसी मर्यादा हो हर छात्र में तो समाज अमृत हो जाएगा लेकिन हमने राम बनना नहीं चाहे हमने राम केवल भजना है, जबकि गुरुकुल के छात्र को मैं पढ़ा रहा हूं कि जिसने दसों इंद्रियों का निग्रह किया उसी का मन दशरथ हुआ और जिसने दस इंद्रिया दस मोह बना ली वो दशानंद रावण मान समाज का अभिषम